जैसे आकाश में ही तुम हो ऐसे ही ज्ञानी ब्रह्म में ही है अज्ञानी भी है लेकिन नहीं जानते अज्ञानी भी ब्रह्म में ही है क्या अपने को देहमान बैठते हैं मेरे को लड़का चाहिए मेरे को पैसा चाहिए मेरे को ये चाहिए मेरे को चाहिए। तो अपने को तो जान ले भैया फिर करोड़ों करोड़ों लड़के तेरे ही है और सारे रुपए तेरे हैं धन किस लिए तू चाहता तू आप माला माल है सिक्के सभी जिस से बने वो तू महाटंकशाल है चाह न कर चिंता न कर चिंता ही बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट है चाह चमारी चूहड़ी अति नीचन की नीच तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच तो उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा से चाह का फूरना हुआ और फिर इस चाहने, उसको पूर्णा भी कहते हैं मन भी कहते हैं माया भी कहते हैं जीव भी कहते हैं उसी को कहते हैं वही पूर्णा देह में जीने की इच्छा किया तो जीव नाम पड़ गया संकल्प विकल्प किया तो मन नाम पड़ गया और न होने में होने का भावना किया तो माया हो गया माया बड़ी बलवान है कहां से बल आई बोली तरंग बहुत बड़ी है दुख अला में मकली तरंग आ गए ओ होके नावड़ू उधुपा है के ओ हो हो, हो। नावड़ू उधु पार है नावड़ू धुपा है मोटी तरंग आ गए मोटी तरंग बड़ी तरंग आ रही है लेकिन बिना पानी के उसकी ताकत हो सकती है क्या पानी के बिना तरंग की ताकत है क्या ऐसे माया कितनी भी बड़ी हो लेकिन ब्रह्मा के सिवाय उसकी ताकत बुलबुले को तरंग बड़ी दिखती है लेकिन बुलबुला अपने को पानी समझे तो तरंग की क्या हिम्मत ये आज का ज्ञान अगर ठहर गया ना हो गया साक्षात्कार तरंग कितनी भी बड़ी हो ये तब तक बड़ी लगती है जब तक बुलबुला अपने को बुलबुला समझे बुलबुला ने अपने को पानी समझा तो तरंग के बड़पन की कोई कीमत नहीं ठीक है ऐसे ही ये जीव जो फुरना है ये जीव अपने को फुरना जहां से उठता है वो चिदाकाश अपने को माने तो माया वाया दासी हो जाती है जैसे बुलबुला के आगे तरंग बड़ा है बुलबुला छोटा है लेकिन बुलबुला आपने को पानी जान ले तो तरंग उसके आगे कुछ नहीं है ठीक है ना ऐसे ही हमारे हृदय से जो स्पूर्णा उठता है वो देह को मैं मानता है तो हम हो गए बुलबुला लेकिन हमारा हृदय से जो स्पूर्णा उठता है तो हृदय से हृदय में हृदय आकाश हृदय में जो चिदाकाश स्वरूप महसूस होता है वो चिदाकाश अपने को मानो जैसे बुलबुला अपने को पानी मान लेवे ऐसे ही हृदय में उठने वाला चिदाकाश से जो पूर्ना है वही पूर्णा अपने चिदाकाश स्वरूप में अहम प्रत्यय कर ले बेरा पार हुए इसलिए महाराज सत्संग की बहुत जरूरत है दिन रोटी नहीं खावे पंद्रह दिन खाना नहीं खावे पानी नहीं पीवे पंद्रह साल तक खाना नहीं खावे फिर भी कोई बड़ी बात नहीं सत्संग जरूरी है फिर रोज खाना खावे रोज पानी पीवे रोज नाचे खुशी से खा खुशी से पी न गफलत में रहो एकदम एक पल भी गफलत में रहना ठीक नहीं बोले सब भगवान है तो फिर चिड़िया को क्यों भगाते हैं भगवान को क्यों भगाते हैं भगवान को नहीं भगा रहे चिड़िया को भगा रहे हैं बोले सब ब्रह्म है सब में भगवान है कुत्ते में भी भगवान है तो फिर कुत्ते को कुट। क्यों भगा रहे भगवान को बोले भगवान को नहीं भगाते कुत्ते की आकृति को भगा रहे भगवान को भगाओ तो भाग नहीं सकते घड़े को हटाओ तो घड़ा हटता है लेकिन घड़े के आकाश को नहीं हटा सकते ऐसे ही चिदाकाश स्वरूप परमात्मा का को भगा के कहां आकाश को तुम कहां भगाओगे तुम बुलबुले को भगा सकते पानी को दरिया से कहां बाहर भगाओगे बुलबुला समझते ना पानी में बुलबुले होते ना तो बुलबुले को तुम तोड़ सकते हो पानी का तो नहीं तोड़ सकते दरिया को पूरे दरिया को तो नहीं तोड़ सकते, तो नहीं तोड़ सकते ऐसे ही आकृतियां जो भी हैं ये ब्रह्म में स्पूर्णे का विलास है अब अज्ञानी क्या है कि नकारात्मक और फरियादात्मक विचार वाला जो है ऐसा है वैसा है करके दुख बना लेता है और धन्यवादात्मक जो है वो अच्छा है बढ़िया है समझ के सुख बना लेता है लेकिन ये सुख दुख भी बनाया हुआ है माना हुआ है ये भी फुरने के आधीन है रात को सो गए तो सुख बनाने वाले का सुख गायब दुख बनाने वाले का दुख गायब नकारात्मक विचार वाले के और हकारात्मक विचार ये दोनों सुख दुख गायब हो जाते हैं गायब कहां होते बताओ कहां जाते दिन भर इतना दुख बनाया सुख बनाया गहरी नींद में कहां गया दिन भर कल कल के दिन में कितना ही सुख बना होगा कितना ही दुख बना होगा रात को कहां गया वो गहरी नींद में तुम गए वो तो, कहां गया बला बोध खोजो कल दिन में कई बार दुख का या सुख का तरंग उठाओगे का दिवस मूख दुखना तरंगों तो के नहीं। कावनु जारा के बुक से नही खावा खाद्य हाश भूख लागी हे तो हरेरे रे, रे। मच्छर करें तो हरे ररे रे, रे। तड़को थोड़े तो हरर अरे ठंडो वायरो आयो हा हा हा हा ए हाँ हाँ हा हा हा हाँ हरेरे हरे रे, रे। आखा तो दिवस में थयू तो हाज का क्या हमने जैसे कल सागर में कितने ही तरंग उत्पन्न हुए वो कहा गए ऐसे ही चित्त में कितने ही सुख दुख के तरंग पैदा होके फिर चित्त में लीन हो गए हैं? तो जो पैदा होके लीन होने वाले हैं उनमें सतबुद्धि करना ये अकलवानों का काम है कि अज्ञानियों का काम है आम तेम नए मारो तर दमा दम के हाके हाके मारे कुबरथल जो सके मारे आम थो तस हजार वर्ष कुबर थल रहो तो आहू ज्ञान तमने था नहीं त्यां बैठा बैठा दस हजार वर्ष रोन तुमने लाबू आयुष्य कर ब्रह्मा जी लांबू आयुष्य कर दस हजार वर्ष कूबरथल रो तो आ भान त्यों थाय नही बोलो तमस ने रजस से माया में सुख दुख बाहे ब्रह्म ने तो बाधोज नहीं तब दौसो तो ये कि लो भाई उपाड़ो कई बाधो नहीं आ हरिओम उपाड़ ने बीजू कई उपाड़ो ज्ञानी को अपमान भी अपमान नहीं लगता मान भी मान नहीं लगता इसीलिए कृष्ण ने कहा तस्मात योगी भवार्जुना अर्जुन इसीलिए तो ऐसा योगी हो योगी नाम अभी सर्वेशा मदगते न अंतरात्म ना अंतरात्मा जहां से तरंग उठती ना वहां तू पहुंच देखिए हां ये विचार आया हाँ ये विचार आया अभी दोस्ती का विचार है अभी दुश्मनी का विचार है, अभी काम विकार का विचार आया अभी क्रोध हुआ अभी अजमेर जाने का विचार आया ये सब सबकर्म करने सब फुरने में हो रहा है फूरना फुरने में धमा धम दम। अपने तो आलस्य से निष्ठा नहीं होगी सत्कर्म करते हुए भी उसमें करता पने की भ्रांति से बचने में सावधानी हो आलस्य से पढ़े हैं कि सब फुरना है सपना है आलस्य में पढ़े हैं तो तमस बढ़ जाएगा फुरना फुरना नहीं लगेगा या तो पार्टीबाजी में या पक्षपात में अगर एक ही फुरना है तो पार्टी करना पक्ष करना ये क्या ज्ञान का अनादर है ना ओम ओम ओम ओम जिनकी खोपड़ी में जगत की सत्यता घुसी हुई है और कुछ बनना चाहते हैं। वेदांत विद्या कुछ बनने की विद्या नहीं है जानने की विद्या बन के तुम कितने भी बड़े बन गए सारी सारी दुनिया में बड़े में बड़े धनवान बन गए सारी दुनिया में फिर क्या हो जाएगा रूपवान के आगे तो धनवान कुछ नहीं और सत्तावान के आगे धनवान कुछ नहीं सारी दुनिया के सत्तावान बन गए तो सत्तावन सत्तावन भी टकराते हैं और मृत्यु तो सत्तावान को भी झपेट लेती फिर क्या हो गया बड़े से बड़ा वर्ल्ड फेमस तुम सत्तावान बन गए धनवान बन गए रूपवान बन गए लेकिन डॉक्टरी विषय में तो सब में बड़े नहीं हुए एक ही विषय में बड़े हुए तो बाकी के विषय में तो छोटे रहे अब सब विषय में बड़े हो गए समझ लो तभी भी मृत्यु ने तो आके झपेट लिया कैसे कितने ही सब विषयों में बड़े हो गए मर गए सब लेकिन जो तुम असली हो उसको अगर तुमने जाना तो जो कितने ही बड़े पैदा हो होके लीन हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होकर लीन हो गए ऐसा तुम्हारा अपना आत्मा अभी है उसको जान लो तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक उपाय यह है कि आप अपने शरीर को ये मान के कुछ इकट्ठा करके कुछ सूचना करके कुछ बन जाओ अपने चित्त में जो फुरना उठता है फुरने से हम मिल जाते हैं इसीलिए साक्षात्कार नहीं होता है फुरने को देख ले तो फुरने के प्रभाव से बच जाएंगे अब फुरने को देखते ही फुरने का जोर टूट जाएगा चित्र में जो फुरना होता है तो उसका प्रभाव तब तक रहेगा जब तक आप बेहोश रहें और फुरने में बहते गए फुरने को फुरना समझाने तो महाराज और दिन में फूर्णे तो अपने आप उठते हैं उसको देखने की आदत पड़ जाए विकार का फुरना उठा उसको देखा नहीं तो विकार शांत हो जाएगा भय का फुरना उठा भय को देखा भय शांत हो जाएगा फुरने को देखने की आदत पड़ जाए अभी ये विक्षेप पड़ रहा है चिड़ियाओं का ऐसा शांत वातावरण ये चिड़िया कैसा? है ऐसा करके दुख का फुरना बनाओ अभी दुखी हो जाएंगे है? लेकिन ये माया इसमें है इसमें ऐसा नहीं चलो दुख का भाव नहीं किया तो दुख नहीं बना दुख का प्रसंग होते हुए भी दुख नहीं बने विघ्न का प्रसंग है लेकिन विघ्न को महत्व न दो तो विघ्न कुछ नहीं बिगाड़ता कहीं कुछ कहीं कुछ सारी पृथ्वी को लांग जाओ पृथ्वी के छेड़े चले जाओ लेकिन जिसको कहीं विघ्न देखता है उसको वो कहीं भी जाएगा विघ्न उसको मिलेगा ही लेकिन जिसको समझ अच्छा है वो कहीं भी जाएगा अपना समझ का उपयोग के बल से सब पचा लेगा जब तक देह अपने को माना तब तक कहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनाना हो तो बन जाएगा तो कुछ न कुछ होता है तो ये पुरने ही पुरने में होता है अभी इनका पुरना है अंडे रखे उधर बच्चे उधर है ये समझते आ के रमी है लुच्चा है दे दे हम देता हमें समझे कितना लुच्चा है कथा सामवा देता नहीं लेकिन ये दोनों फूरने में है आप उनको लुच्चे समझो ये भी फूरना है वो तुमको लुच्चे समझो वो भी फूरना है लेकिन दोनों फूरने ब्रह्म में है अच्छा, दोनों ब्रह्म है वो छोटा ब्रह्म ये बड़ा ब्रह्म ब्रह्म छोटा बोटा नहीं हुआ बड़ा नहीं हुआ आकृति छोटी हुई बड़ी हुई जैसे वो घड़ा छोटा चलम घड़ा बड़ा है चलम छोटी है चलम के अंदर आकाश और घड़े के अंदर आकाश वो छोटा बड़ा नहीं है आकृति ऐसे ही तुम और हो हकीकत में चिड़िया ब्रह्म है अरे मनुष्य ब्रह्म है बोले चिड़िया को भगाना तो ब्रह्म को भगाना तो ठीक नहीं है ये तो आकृति को भगा रहे हैं जैसे घड़ा को हटाया तो आकाश नहीं हटा इस प्रकार का आदरपूर्वक चिंतन करना चाहिए अभी जो सुना ना उसका आदरपूर्वक चिंतन करना चाहिए तेलधार वक्त सावधानीपूर्वक जब भी व्यवहार में सेवा में ये वो दिखेगा तुरंत तो बस कुशल ड्राइवर क्या जहां खड्डा देखता है स्टेरिंग घुमा देता है उधर से जहां खतरा देखता पैर चला जाता है सोचता थोड़ी किसी से पूछता कि पैर रखूं कि नहीं रखूं साइकिल चलाते हो तो ब्रेक पे हाथ चले जाते हैं और गाड़ी चलाते तो ब्रेक पे पैर चला जाता है जाता है कि नहीं ऐसे जब दुख के भय के इधर उधर के जाते हैं। उसी समय उन विचारों को ब्रेक लगा दे और आत्म विचार जहां रास्ता बढ़िया होता है वहां स्पीड एक्सीटर पर पैर चला जाता है तो गाड़ी टॉप भागती नहीं जाता पैर रास्ता बढ़िया हो साफ हो तो पैर अपने आप दब जाता है उधर स्पीड अपने आप आ जाती तो जिन विचारों से जीवन की यात्रा बढ़िया हो उधर तो स्पीड करें अब देखो फुरना क्या करता है जरा देखो फुरने कोई देखो और क्या है कुछ करो नहीं ध्यान बयान करें ओनली यू वीकनेस इन यूर माइंड वर्ष देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया पहले पाण त्या मस्तान सी है स्वर्ग में नरगम में वैंकुंठ में हजारों जन्म तक मस्ताने होते रहे लेकिन अभी अपने आप में मस्ताना हुआ इस ज्ञान में आया तभी शांति सभी कल्याण नहीं तो वैंकुंठ जाएंगे वहां भी कुछ न कुछ जैसे आश्रम में रहते फाइटिंग हो जाते हैं न विचारों के ऐसे वैंकुंठ में शिवलोक में भगवान शिव जी की धर्मपत्नी मां पार्वती को वहां के रहने वाले उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो देवियां थी ने उन्होंने देखा कि शिव जी को कुछ प्रभाव दिखाए बिना हमारी कोई कीमत नहीं तो पार्वती को चुरा के ले गए और जैसे चावल पकाते हैं ऐसे पार्वती को बना दिया पार्वती को पका दिया और सब खा गए थोड़ा सा साग पार्वती का साग जाके शिवजी को अर्पण कराए शिवजी समझ गए कि प्यारी पार्वती को हरण कर गई चुरा के और ही बनाए नाराज हुए तो अलम्बूषा ने और देवियों ने बगासा देखे और पार्वती के जो अंग खाए थे वो तो सब बाहर निकाले और सब सेट कर दिया और अपने योग बल से पार्वती को जीवित कर दिया आखिर नए सिरे से शादी करा दी और उत्सव हुआ और में तो फिर फ्रीनेस तो चंद्र ने और ब्रह्माणी की अंसिनी ने व्यवहार किया तो उसी से काकभूषण का जन्म हुआ ब्रह्माणी के आशीर्वाद से उनको फिर पूर्णा शांत हुआ है तो ज्ञान हो गया और वो योग वशिष्ठ में बने। माया में क्या नहीं बनता है बोलो चंद्र नाम का वायस और ब्रह्माणी की सेविका हंसी नहीं पूर्णा शांत हुआ कि ब्रह्म ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक छोड़ के पुष्कर में आए थे और एक हजार वर्ष रहे थे और उनके हाथ से कमल गिर पड़ा त्रिलोकी में शोभ हुआ उस समय खूब मोर पपी है और वृक्ष खूब थे पुष्कर में हरियाली थी फल फल आदि से लदे हुए पेड़ वृक्ष थे वो समय ऐसा था ब्रह्मा जी को लगा के यहां ठीक है यज्ञ करूं वहां के वृक्षों ने और देवों ने देवता लोग वहां नित्य त्रिकाल संध्या करते छुट्टे बाल रखते वो भी शोभा पाते उनके और मन को ब्रह्म में तल्लीन करने के स्वभाव वाले संयमी साधु रहते थे एक सुंदर कमल का फूल ब्रह्मा जी को अर्पित हुआ ब्रह्मा जी देख रहे थे हाथ से गिरा उससे उस, उस जगह का नाम पुष्कर पड़ गया वो पुष्कर के वाइब्रेशन आध्यात्मिक क्यों क्यों ब्रह्मा जी ने वहां तप किया तो तब क्या है क्यों ब्रह्म भाव में निष्फुरने में जो रहा वो तप है अब यहां तीर्थ जैसा बन रहा है आनंद आ रहा है शांति आ तो इधर भी तो दारूड़े दारूड गारते थे कि वो हो रहा है जिस जगह पर बैठ के ब्रह्म परमात्मा का चिंतन होता है और जितना लंबा समय होता है उतनी जगह पावरफुल होती तीर्थ हो गई और कोई भी आएगा कैसा भी आदमी तीर्थ में आएगा तो थोड़ी देर तो भगवान का भजन करेगा उसको जिसने सवलत दी दसवा हिस्सा तो पुण्य उसके भाग में मिल जाएगा ना इसलिए पुष्कर का भी बाप ब्रह्म परमात्मा वो ब्रह्मा जी का भी बाप ब्रह्म परमात्मा जैसे ब्रह्मा जी आग कई चले गए पैदा हो गए हो गए अपने ब्रह्म स्वरूप में उसको जान लो तो बाबा फिर तो तुम जहां कदम रखा वो कुछ करे तत्व ज्ञान बहुत ऊंची थी, थी और जहां तत्वज्ञान का चिंतन होता है वो भूमि तीर्थ है वो शरीर दिवालय है इसीलिए रामतीर्थ ने कहा मन मन का उसकी माला है तन उसका एक शिवाला है हर हर ओम हर हर ओम हर हर ओम हर हर ओम हर हर ओम हर ओम हर। जंगल में जोगी बसता है रोता है है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है तन मन में चैन बरसता है हर हर हो होर हर हर हो होर हर हर हो होश फिरता नंग नंगा है नयनों में बहती गंगा है जो आ जाए सो चंगा है दिल रंग भरा मन रंगा है जो भी आ गया दुख आ गया सुख आ गया सब चंगा है ये भी देख वो भी देख देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक अनेक फुर है ये धोखा है उनको देखने वाला है, हम ब्रह्मा हो गया बेड़ा पार ओम ओम, ओम, ओम। इन्हें तो बिचारा ने प्रवृत्ति मनावा इन्हें तो एकांत के सत्कर सत्संग बिना सत्कर्म न सोझ आज सत्कर्म बिना अनुभव कैसा रहे ना डुमसनाम छरिया में करवा वाला है सत्कर्म से तो ब्रह्म विद्या सांभ सत्म सत्कर्म में बड़ी ताकत होती सेवा में बड़ी शक्ति उड़िया बाबा बोलते हैं ध्यान समाधि करना आसान है लेकिन सेवा करना कठिन सेवा में क्या होता है कि सेवक को अपनी इच्छा और अपना अर्पण कर देना पड़ता है ध्यान वाले को तो अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान करेगा और अपने अहम को सजाएगा सजाना चाहे तो सजा भी सकता है जहां सेवा करेगा तो सेवा करेगा तो किसी स्वामी के हाथ नीचे तो करेगा तो वहां अहम सजने का तो सवाल ही नहीं होता जैसे पतुरता स्त्री अपने पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देती है ऐसे ही सेवक स्वामी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है ये बड़ा कठिन है और ऊंचे दर्जे की बात बहुत ऊंची बात है और सेवक वही है तब तक सेवक है जब तक स्वामी का अनुगामी है स्वामी के खिलाफ विचार आ गया तो सेवक उसी समय कटआउट हो गया दस साल तक चलते रहे और अगर फिर विपरीत विचार हो गए तो वहीं पहुंच जाएगा जहां से चला था आप जैसा सोचते हैं जैसा करते घूम फिर के आपके पास आ जाता है क्योंकि एक ही सत्ता का विश्व है आप जो भी सोचते हैं किसी का अहित सोचते हैं तो अपना अहित हो ही जाता है आप किसी को गिराना चाहते हैं किसी का घर दुकान आश्रम बंद करना चाहते हैं तो आप ही का बंद हो जाएगा आप जो दूसरे के लिए देते हैं वही आपके पास रह जाता है आप प्रेम देते तो प्रेम रह जाता है तो देते तो तो रह जाती है ब्रह्म भाव देते तो ब्रह्म भाव रह जाता जीव भाव देते तो जीव भाव रह जाता आप जमीन में जो फेंकते हैं वही तुम्हारे घर किसान के घर आता है ना ऐसा ही है यहां आप दगा करो तो आपको भी दगा करने वाले लोग मिल जाएंगे लेकिन आप सच्चाई से बरतते हैं ना तो दगाबाज आपके लिए दगाबाज नहीं हो सकता दोखेबाज आपके लिए धोखा नहीं कर सकता है करेगा भी तो फटाफट उसको मिल जाएगा फल आप किसी के छिद्र ढूंढने वाले हैं तो आपका छिद्र ढूंढने वाला मिल जाएगा गुरु कृपा से आप किसी को मान देते हैं तो आपको मान देने वाले मिल जाएंगे लेकिन आप चलते चलते किसी को झाड़ देते हैं झटके से अपमान कर देते हैं तो आपको भी अपमान करने वाला मिल जाएगा और जल्दी मिले ऐसी इच्छा करो भगवान को कहो कि हमारा भी हमको जल्दी मिल जाए ताकि हम सावधान हो जाए देर से मिलेगा तो ज्यादा जमा हो जाएगा क्या तो अच्छे कर्म का फल हमको न मिले कोई बात नहीं लेकिन बुरे कर्म का फल हमको देर से न मिले फटाफट मिले ताकि हम बुराई से रुक जाए इसीलिए सेवक को क्या है कि? सेवक सेवा करेगा कितनी भी बढ़िया करेगा तो गुरु तो उसको माथे पे तो चढ़ाएगा नहीं और गलती करेगा तो उसी समय गला पकड़ेगा अरे क्या करता है बड़ा आ गया तो सेवा करना कठिन है क्योंकि यहां ढकी नहीं जाती कवर नहीं चढ़ाए जाते गलतियों पे, पर मारे जाते गलतियों को गलती वाले को मारे जाते कि गलतियों को मारे जाते गलती को गलती वाले को तो नहीं मारा जाता गलती को मारा जाता गुरु और शिष्य के बीच में अगर संघर्ष होता है ना तो ना समझी के कारण शिष्य की ना समझ होती तभी संघर्ष होता है गुरु लड़ते हैं शिष्य के दोषों के साथ और शिष्य समझता है कि मेरे साथ लड़ <laughs> जब बेवकूफी पकड़ लेता है ना तो गुरु के विचारों से ऐसा हो जाता है और अपना समझते तभी लड़ते नहीं तो तुम्हारे से हजार गणी गलतियां करने वाले और भटक रहे और वो जब पहली बार आएंगे तो उनको खम्मा खम्मा भी कर देते हाँ भाई ये तो बुरा हो गई है लेकिन है सब माया ओम ओम ये छोटी बात गुरु शिष्य गलतियां वो सुबह जो चला पहले मनो दे च्रोत्र जीवे न च्र नेत्रे न च्र मे ने पंच कोश न वा पी पा दो न चोपस्थ पो हम शिव हम चिदा